जो तुम्हारा मित्र है उसको दूसरा शत्रु की भावना से देखकर वो दुखी होता है जगत भावना मात्र है जैसे जैसे भाव करो ऐसा दिखता है लेकिन भाव जहां से उठते हैं उस परमात्मा का भाव करो तो जगत जगत की सत्यता फोक हो जाती है जैसे जैसे जिस समय भावना होती है जैसा जैसा दृष्टि होती विचार वृत्ति होती ऐसा ऐसा जगत दिखता है वास्तव में जगत कैसा है या जगत का कोई अंत लेना चाहे तो दुनिया के सब विज्ञानी हजार हजार बार जन्म लेके भी अनुसंधान करें तो जगत का अंत नहीं आएगा प्रकृति का अंत नहीं है प्रकृति अनंत का हिस्सा है अनंत को जानो तो प्रकृति ही गौ के खुर जैसी रहेगी अभी वैज्ञानिक तो जो करते हैं रिसर्च ठीक है धन्यवाद लेकिन इससे भी बड़े बड़े रिसर्च करने वाले थक गए पश्चिथ राजा थे उसने अग्निदेव की उपासना की और चार शरीर बनाए जगत का अंत लेने के लिए उस सूक्ष्म शरीर से चारों दिशा में भागा जहाँ जा सके वहां जाए जहाँ पहाड़ और जु... बड़े बड़े जल आए उनको भी चीर के चला जाए सूक्ष्म शरीर से जहाज तो कुछ नहीं भागता रॉकेट उससे भी ज्यादा वो चारों दिशा में गया नहीं अंत मिला बड़ा शरीर धारण किया तभी भी अंत नहीं मिला सूक्ष्म शरीर से देखा तभी भी अंत नहीं मिला आखिर थक गया वशिष्ठ जी बोलते रामचंद्र जी जगत का अंत लेने के लिए विपशी जी ने चार चार शरीर बनाए तभी भी में। जगत का कोई अंत नहीं मिला माया का विस्तार का अंत नहीं मिला ये जो अपनी सृष्टि है उससे ऐसे दूसरे कई ग्रह हैं जैसे ये धरती ग्रह है ऐसे कई ग्रह हैं कई ये जो ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड है ऐसे कई ब्रह्मांड हैं उनका कोई अंत नहीं वही विपस्तित राजा समय के फेर से इस समय वो हिरण बना है और फलाने राजा के यहां था उसी राजा ने तुमको वो हिरण भेंट में दिया है रामचंद्र जी जो तुम्हारे बागीचे में तुमने रखा है राम जी ने आदेश दिया कि हिरण गुरु जी के आगे लाओ हिरण आया वशिष्ठ जी ने पद्मासन बांधा आचमन लिया और संकल्प किया कि हिरण विपस्चित था पूर्व में और अग्नि तत्व का उपासक था अग्नि जलाई गई और देव को वशिष्ठ ने संकल्प करके कहा कि तुम्हारा भक्त है इसको पूर्ववत शरीर धारण करने की मदद करो आप हिरण ने अग्नि देखा उसके पूर्व संस्कार जैसे कोई अपने प्रेमास्पद को अपने भगवान को देखे तो खुश हो जाए ऐसे देव को देखकर हिरण खुश हुआ नाचा और अग्नि में कूद पड़ा उसका शरीर वहां लीन हो गया और उसका सूक्ष्म शरीर जो था राजा विपस्चित के रूप में योग बल से वशिष्ठ ने प्रकट करवा दिया दशरथ राजा ने उसको अपने पास सिंहासन पर बिठाया तब तो विपस्चित ने कहा मैं है पूर्व काल की स्मृति है वशिष्ठ महाराज की कृपा से मैं राजा विपश्चित था और जगत का अंत जानने के लिए मैंने उपासना की थी और मैंने चार शरीर पाए थे और बड़ा विस्तार से योग वशिष्ठ में वर्णन है दूसरा वर्णन है लीलावती और राजा पदम का तो लीलावती और राजा पदम उनका बड़ा स्नेह था लीलावती ने ब्राह्मणों से उपाय पूछा कि कुछ भी हो मेरा पति मेरे को छोड़ के ना जाए कभी मरे नहीं ऐसा कोई उपाय बताओ ब्राह्मणों ने तेरह महीने का पायोव्रत और सरस्वती की आराधना की विधि बताई तीन दिन में एक बार भोजन करें बाकी का विधिवत सरस्वती का अनुष्ठान करती मां सरस्वती प्रकट हो गई मां से वरदान मांगा कि मेरा पति कभी मेरे को छोड़ के न जा मरे नहीं बोले अमर तो कोई है नहीं लेकिन मरेगा तो इसी ब्रह्मांड में रहेगा इसी मंडल में रहेगा और तू जब मेरे को याद करेगी तब मैं तेरे को दर्शन दूंगी समय पाकर वो राजा पतंग को युद्ध में जाना पड़ा और वो युद्ध में मर गया पति के मृतक होने के समाचार सुनकर वो मूर्छित हो गई खूब रोई उसका शव मंगवा के रखा ढका विलाप करने लगी दासियां उसको समझाती लेकिन मूर्छित हो जाती फिर मां सरस्वती की याद आई तो सरस्वती प्रकट हुई लेकिन सरस्वती को देखकर फिर अपने पति को देखकर फिर मूर्छित हो गई फिर सरस्वती प्रकट होकर उसको सांत्वना बनाई बोले चल तेरे पति को मैं तेरे से मिला देती हूँ मेरे पीछे पीछे आ सरस्वती ने योग बल से लीलावती का सूक्ष्म शरीर ले लिया बोले तेरा पति इसी ब्रह्मांड में है चल मैं तेरे को देखाती तो आकाश मार्ग में ऊपर चंद्रलोक से ऊपर कहीं पहुंचे दिखाया कि पदम राजा तो वहां भी राजा बना बैठा है सारे मंत्री टहलवे लीलावती बोलती है कि माँ ये मैं क्या देख रही हूँ बोले वो युद्ध में मर तो गए लेकिन उनको राज्य की वासना थी और मंत्रियों का उनके प्रति स्नेह था तो मर तो गए हैं फिर भी अपनी वासना के अनुसार ये वहां यहाँ भी ऐसे ही देख रहे हैं जैसे आदमी की जैसी वासना होती है स्वप्ने में अपने को ऐसा देखता है मित्र के वहां देख लेता है गंगा जी में जाने की वासना है तो गंगा में अपने को देख लेता है दुकान चलाने की वासना है तो दुकान पे स्वप्ने में अपने को देखता है ऐसे ही मरने के वक्त इनकी वासना थी तो अपने को भी राजा के रूप में ये देख रहे हैं आप चल आगे चलते हैं तो इस ब्रह्मांड को लांगते लांगते लांगते जहाँ इस चांद सितारा की कम नहीं जहाँ ये सूरज भी नहीं है अपना उससे भी आगे गए दूसरी सृष्टि में प्रवेश किया तो लीलावती क्या देखती है कि अरे बच्चे रो रहे है ये तो मेरे बेटे हैं, और ये वृक्ष भी मैंने लगाया अरे बच्चे रो रहे तो सरस्वती ने कहा अपन तो इनको देखते हैं, अपने को नहीं देखते बताइए तेरे को क्या लगता है बोले ये तो मेरे बेटे हैं और ये मेरा घर है बोले पूर्व काल में तू अरुंधति थी और तेरा पति वशिष्ठ ब्राह्मण था राम का गुरु वशिष्ठ अलग ये दूसरे अलग वशिष्ठ ब्राह्मण और तू अरुंधति थी तुम तप कर रहे थे राजा की सवारी निकली तुम दोनों के मन में हुआ कि हम भी ऐसा राज्य सुख भोगे समय पाकर तुम मरे और में तुम राजा हुए वहां साठ हजार वर्ष तुमने राज्य सुख भोगा और तुम्हारा पति मरा अभी फिर उसकी वासनाएं राजा पदम होने की तो वो आकाश मंडल में अपना कल्पित राज्य कर रहा है लेकिन यहाँ वशिष्ठ ब्राह्मण और उनके ये बेटे और तुम्हारे यहाँ तो अभी पातक दूर नहीं हुआ यहाँ तो बार नहीं हुआ और वहाँ तुम्हारे मनुष्यलोक में इतने साल बीत गए ये वो सृष्टि है लीलावती तो बोलती थी ये तो मेरा घर है ये पेड़ मैंने लगाया ये बच्चे मेरे हैं मैं इनको देखती हुई क्यों नहीं देखते बोले मेरी कृपा से तेरे को सूक्ष्म दृष्टि मिली है और उनको स्थूल दृष्टि तो ऐसे ब्रह्मांड भी हैं ऐसी सृष्टिया भी हैं कि हमारी आयुष उनके एक महीने के बराबर भी हमारी आयुष्य नहीं है एक साल के बराबर भी नहीं थे तो एक महीने के बराबर भी नहीं ऐसी भी सृष्टिया है कि उनके एक घड़ी के बराबर भी हमारी आयुष्य नहीं है जैसे आपकी एक घड़ी बैक्टीरिया तो उतनी एक घड़ी में भी नहीं रहते बैक्टीरियाओं के आगे आपकी आयुष्य लंबी है बैक्टीरिया की कुछ नहीं लेकिन ब्रह्मा जी के आगे अपनी आयुष्य बैक्टीरिया जितनी भी नहीं है उसमें जैसा जैसा मान लेते हैं ये करना है वो करना है ये बरना है इज्जत का सवाल है फलाना है ढीगना है बस में मारे जा रहे कल्पना में एक कल्पनाएं जहां से उठती है उस आत्मदेव को देखें तो सारे दुखों का सदा के लिए अंत आ जाए सारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए सार का सार ये है कि अपने आत्मस्वरूप को जाने देह को मह संसार को सच्चा माने तो ज्ञान नहीं होगा उस देह जिससे चलता है संसार जिससे दिखता है उस चैतन्य स्वरूप को सुने उस चैतन्य स्वरूप की भावना करें उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान पाए तो पूरा ब्रह्मांड का रहस्य समझ जाएगा जैसे मिट्टी को जानने से सब घड़े का सार समझ जाएगा सोने को जानने से सारे गहनों का मूल समझ जाएगा ऐसे ब्रह्म को जानने से, से माया प्रकृति और ब्रह्मांड सब जान लेगा भले उसका वर्णन नहीं करे लेकिन उसके अंतरात्मा में वो शीतलता शांति भगवान कृष्ण का राम का शिव का दर्शन हो जाए फिर भी पर परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है रामतीर्थ बोलते थे कि ईसा मसीह में भावना करने से मुक्ति नहीं होगी ईसा मसीह यहाँ और कोई देवी देवता कृष्ण राम उनमें भावना तो आरंभ में करो लेकिन वो जिससे ब्रह्म है उस ब्रह्म परमात्मा को जानो जिससे तुम मैं उठता है तुम्हारा मैं मैं मोहन मैं फलाना मैं जहाँ से उठता है उसमें सूक्ष्म बुद्धि करो फिर सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्मतम तब उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी वो सब कुछ करता धरता लेता देता हंसता रोता दिखता है फिर भी और ऐसे कुछ नहीं करता उसको अपना पूर्णता का बोध है जैसे बाप बेटे के आगे घोड़ा घोड़ा बन जाता है तो क्या सचमुच घोड़ा थोड़े अपने को मानता है बाप बेटे के आगे तोतली भाषा बोल देता है पानी को आही बोल देता है भोजन को प्रसाद को मम बोल देता है पकोड़े को पतोला बोल देता है बाप बेटे की तुगड़ी भाषा का तभी भी बाप की मूल भाषा नहीं गई मूल भाषा जानता है बाप ऐसे ही ज्ञानी अपने मूल अनुभव को जानता है संसारियों के साथ बातचीत में संसारी व्यवहार में जीता है लेकिन उसका परम पद अंतरात्मा में जीव का अनुभव होता है जैसे प्रोफेसर अपने परिवार में लंबे चौड़े परिवार में एक ही आदमी एमए हो गया प्रोफेसर हो गया अपने देहातियों के बीच बैठता उठता है तो देहाती ढंग से फिर भी उसका प्रोफेसर बना नहीं गया ऐसे ही संसारियों के बीच ज्ञान ही रहता है फिर भी उसका ज्ञान बना नहीं गया कृष्ण संसारियों के बीच रहते थे खाते पीते हँसते रोते खेलते सब करते राम जी भी सब करते हैं, राजा जनक भी सब करते थे वशिष्ठ जी भी सब करते थे कबीर जी भी सब करते थे फिर भी आकर्ता पद में जो कहते होते थे, थे। इसलिए ज्ञानी के विषय में कुछ सोचना या कुछ गांठ बांध लेना मूर्खता है नानक जी ने कहा मत करो वर्णन हर बेअंत है क्या जाने वो कैसोरे ब्रह्म ज्ञानी की गत मत को बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ऐसी मती हो जाती उस ब्रह्मवेता महापुरुष की फिर चाहे अनलक कहे मनसु तभी भी वही बात है अथवा कबीर जी कह अव्यक्त है तभी भी वही बात है जिनको जिन पाया तिन छुपाया जिसको उस ब्रह्म परमात्मा का बोध हो गया वो छुपा देते अपने को फिर भी साधक हो गया आगे वो छुप नहीं सकते छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया जैसे धनाढ़ आदमी धन पाकर छुपा देता है ऐसे ज्ञानी ज्ञान का अनुभव पाके छुपा देता है क्योंकि सब लोग समझ नहीं पाएंगे फिर भी सतपात्र क्या के कभी कभी उसका वो जैसे भोजन किया तो उसकी ओढ़कार आ जाती तभी कभी कभी ज्ञानी अपने अनुभव को जरा प्रकट कर लेते हैं मैं तो फिर वो भगवान है विठल है उसकी दया हो गई होता उन्हीं का आशीर्वाद संकल्प वो भगवान की दया हुई फलाना ये हो, हो ऐसे करके जैसे अज्ञानी भाषा वापरते ऐसी करते कोई कोई ज्ञानवान ज्ञान को समझने वाला साधक मिलता है तो भी कभी जरा सा अपना खोलते अनुभव जैसे नेवला अपने अंग कभी कभी निकालता जरूरत पड़ती तो तुरंत सा लेता है ऐसे ही श्री कृष्ण को वसुदेवदेव की बोलते कि आप तो साक्षात परात् पर ब्रह्म हैं घट घटवासी हैं आप ये हैं वो हैं कृष्ण बोलते कि ये तो आपकी उदारता है बाकी रहा ब्रह्मा, वो तो आप भी हैं पिताजी जो ब्रह्म रूप में मैं हूँ तो वो ही तुम हो सब हैं। आप तो ऐसे ही श्रद्धा भाव से बोलते हैं बाकी तो तो तुम्हारा बेटा हूँ ज्ञानी पिता पिता का रोल भी अदा करते पुत्र पिता के आगे पुत्र बन जाते माँ के आगे बेटा बन जाते पत्नी के आगे पति बनते हुए दिखते शिष्यों के आगे गुरु बनते हुए दिखते लेकिन वास्तव में ज्ञानी तो ऐसे होते हैं कि तमाम गुरु तमाम भगवान तमाम पिता तमाम माता तमाम नक्षत्र तमाम सूर्य तमाम आकाश गंगाएँ और तमाम प्रकृति सब ज्ञानी के पेट में होता है और ज्ञानी का पेट तुमको दो हाथ पैर वाला ज्ञानी मानोगे तो उस पेट में नहीं जो ज्ञानी है उसमें वो ज्ञानी का शरीर भी है अनंत ब्रह्मांडों में फैला होता है पूरा ब्रह्मांड उसके अंतर्गत होता है कई नक्षत्र ग्रह भी उसके अंदर होता है सरस्वती देवी पार्वती सब उसके अंतर्गत होते ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी उसके अंतर्गत होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक भी ज्ञानी के अंतर्गत होता है आकाश को वो ढांपा हुआ है ऐसा वो ब्रह्म होता है आकाश तो सबको ढांपा हुआ है लेकिन ब्रह्म परमात्मा आकाश को भी ढांपा हुआ है ऐसा ज्ञानियों का अनुभव होता है एक बार अनुभव करेगा तो सारे रहस्य खुल जाएंगे ज्ञानी को फिर कुछ विशेष पाना भगवान को पाना मुक्ति को पाना ये कुछ नहीं रहता तो जैसी जगत में भावना करता ऐसा जगत दिखता है दुख की भावना करता है इंद्रिय विषय विकारों में फंसता है दुखाकार वृत्ति पैदा होती तो अपने को दुखी मानता है सुखाकार वृत्ति भाव पैदा होता है तो अपने को सुखी मानता है इसलिए कभी कुछ भाव कभी कुछ भाव तो कभी दुखी तो कभी सुखी ही कभी धर्म के भाव तो धर्मात्मा और अधर्म के भाव तो दुरात्मा धर्म और अधर्म की व्यवस्था ऐसी हुई है जो आत्मा की तरफ ले जाए जो कर्म वो धर्म है और आत्मा से विमुख कर दे वे कर्म अधर्म है तो अधर्म आसक्ति बढ़ाता है और धर्म आसक्ति मिटाता है अधर्म देह में अहम बुद्धि लाता है धर्म आत्मा में अहम प्रत्यय लगाता है धर्म से इंद्रियों पर विजय होती है अधर्म से इंद्रियों की पराधीनता होती है जहाँ पराधीनता है वह दुख होगा अभी नहीं तो बाद में और जहाँ विजय है वो सुख होगा अभी नहीं तो बाद में सारे शास्त्रों का मूल्य विषय विकारों में से इंद्रियों का नियंत्रण करना ये धर्म का रास्ता है उनके बाहों में बह जाना ये धर्म है ईश्वर की तरफ बढ़ना धर्म है गौरांग ने तो अपने शिष्यों को बताया कि धरती के सारे वृक्ष हैं उसका आधार जैसे सब वृक्षों का आधार धरती है धरती का आधार जल है जल का आधार तेज है तेज का आधार वायु है वायु का आधार आकाश है आकाश का आधार महत्त्व है महतत्व का आधार प्रकृति है और प्रकृति का आधार परमात्मा है जैसे लील पानी के ऊपर लील होती ना लील का आधार जल है और लील के अंदर भी जल है ऐसे प्रकृति का आधार परमात्मा और प्रकृति के अंदर परमात्मा है लील के अंदर छोटे छोटे जंतु होते हैं लील पानी के आधार से बनी पानी पानी को ढक रही और उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया भी बहुत होते बैक्टेरियाओं के अंदर भी पानी है तो पानी से लील बनी पानी के अंदर लील है पानी को ढक रही है उसमें जीवाणु है बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के अंदर भी जल तत्व है ऐसे ही ब्रह्म से प्रकृति बनी अब प्रकृति से जीव बने और जीवों के अंदर भी वही ब्रह्म है जैसे बैक्टेरियों के अंदर पानी ऐसे ही ब्रह्म प्राणी मात्र के अंदर है तो जो अपने को ज्ञानी मानता है और जगत को भी सच्चा मानता है उसको ज्ञान नहीं हुआ अपने को ज्ञानी मानता और जगत को पृथक मानता उसको भी ज्ञान नहीं हुआ जब आत्म ज्ञान होगा तो जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा जैसे शक करके खिलौने कोई हाथी है कोई राजा है कोई राजा बैठा है टोपा पहन के रेलगाड़ी में राजा बैठा है ऐसा करके खिलौने रेलगाड़ी में वो राजा बैठा उसको थप्पड़ मार के है उसकी मुछ तोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा और रेलगाड़ी का पहिया तोड़ के मुंह में डालो तो खांड का स्वाद आएगा राजा साहब की पगड़ी टोपा को बचका भरोगे तो स्वाद खांड का आएगा गदा घोड़ा कुत्ता बिला बना शक्कर का मुंह में डालो स्वाद आएगा शक्कर का ऐसे ही सारा ब्रह्म से बनाए ब्रह्म में है लेकिन आत्मज्ञान की दृष्टि हो तब तो। जैसे शक्कर के खिलौने शक्कर है ऐसे ब्रह्म में जो जगत है वो ब्रह्म रूप है ऐसा भावना करे और ऐसा ज्ञान पाए तो बस सर्वोपरि अवस्था पहलेगा नहीं जैसे तैसे नहीं मिलती है सदियों के संस्कार मिटाने पड़ते हैं हाँ ऊंचे में ऊंची पदवियाँ हैं ऐसी पदवी पा लिया तो इंद्र तुम्हारे आगे इंद्र की पदवी भी कुछ नहीं है देवताओं की पदवी इंद्र की पदवी भी कुछ नहीं वो ज्ञान मार्ग है आत्मज्ञान इसी आत्मज्ञान में विश्रांति पाने के लिए हमने ये दस दिन सारे प्रोग्राम को ब्रेक लगा के रखे पहले तो कई रात कई दिन ऐसे बीतते थे इसी मस्ती में अब तो प्रवृत्ति-प्रवृत्ति हो गए तो मैं क्या थोड़ी निवृत्ति भी लो अब निवृत्ति लेंगे प्रोग्राम ज्यादा नहीं देंगे आके बैठ जाते तो फिर प्रोग्राम तो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति में प्रवृत्ति प्रवृति में निवृत्ति देखता है ज्ञानी कर्म में अकर्म को देखता है अकर्म में कर्म को देखता है जैसे कोई आदमी है कुछ भी नहीं करता बाहर से अकर्म है फिर भी उसका मन कर्म करता रहता है तो अकर्म में कर्म है और ज्ञानी शरीर से मन से सब करता रहता है लेकिन आत्मा में देखता है कि कोई कर्तापन नहीं है तो कर्म में भी अकर्म देख रहा है और अज्ञानी अकर्म में भी कर्म को देख रहा है ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। और ज्ञानी कुछ भी नहीं करे चुप बैठे तब भी भी मन से कुछ का कुछ करता रहता है इसलिए ब्रह्म सुख पाना चाहिए ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए ब्रह्म की भावना करनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान सुनने को ही नहीं मिलता है और सुने तो साधारण आदमी को तो समझ में भी नहीं आता और रुचि भी नहीं होती जब बहुत पुण्य होता है और कोई खास सतगुरु की कृपा होती है तभी ब्रह्म ज्ञान में रुचि होती है और उसी को फिर मनन करें अभी जो सुना है ना तो एकांत में चला जाए जितनी देर सुना उसे दस गुनी देर उसी में बैठे उससे सौ देर उसी विचार में रोज रहे तब व्याम ब्रह्म ज्ञान टिकता है जितना सुना उसे दस गुना मनन करें और जितना मनन किया उसे दस गुना नित ध्यासन करे तभी साक्षात्कार हुआ था इसीलिए अकेलापन चाहिए एकांत चाहिए अथवा तो गुरु सान्निध्य मिल जाए तो बस या तो सतत गुरुओं का वही ज्ञान की चर्चा और सान्निध्य या तो फिर जो सुना है उसी में लगा रहे चलते फिरते उठते बैठते उसी विचार में लगा रहे ज्ञान सुनते हैं फिर विचार दूसरे करते फालतू विचार करते इसीलिए ज्ञान टिकता नहीं ज्ञान के लिए आदर नहीं ना मुक्त होने के लिए तत्परता नहीं इसीलिए ज्ञान नहीं होता संयम भी चाहिए और तत्परता भी चाहिए यह ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म में मिला है अगर मनुष्य जन्म में यह ज्ञान नहीं पाया तो सारी मजूरी व्यर्थ है जन्म ना खाना पीना जिसको खिलाया पिला उस को तो जला देना है तो क्या मिलेगा दो मकान है तो क्या है दस मकान है तो क्या है बढ़िया पलंग है तो क्या है साधारण फुटपाथ पे सो तो क्या अंत में तो जलाना है शरीर को जिस शरीर को जलाना है उसी के लिए इतना गुड़ कपट हाय हाय मनुष्य जन्म को गंवा रहे हैं बहुत ऊंची बात है एकदम तो।, तो सुनना भी आश्चर्य श्रोता कुशलों से वक्ता इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्यकारक है वक्ता भी महाकुशल यमराज वक्ता हुए और नचिकेता श्रोता बने यमराज बोलते राज्य मांग ले बोले राज्य भोगूँगा तो अंत में तो छोड़ना पड़ेगा छोटा राज्य होगा तो दूसरे राजा दबाएंगे दुखी होंगे बोले बड़ा राज्य देंगे दूसरा राजा तुमको नहीं दबाए बोले बड़ा राज्य मिल गया तो फिर क्या रानियों का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तभी भी, भी दुख होगा बोले रानियाँ भी अच्छी मिलेगी बोले बेटा नहीं होगा तभी भी, भी दुख होगा बोले बेटा भी होगा बोले बेटे होंगे और बेटे बदमाश हो गए तभी भी दुख होगा बोले बेटे भी अच्छे होंगे चलो ऐसा वरदान लेता हूँ बोले अच्छे बेटे होंगे लेकिन उनको अच्छी बहुएं नहीं मिली तभी भी दुख होगा बोले बहुएं भी अच्छी मिलेंगी चलो बोले तो मैं बीमार हो जाऊंगा तभी दुख होगा बोले तुम भी निरोग रहोगे ऐसा वरदान ले लो बोले मैं निरोग रहूंगा बेटे बेटियाँ बहुएँ सब अच्छी रहेगी फिर एक मर गया तो फिर वो भटकना पड़ेगा बोले एक नहीं मरोगे सौ साल तुम राज्य भोगे बोले दस पांच साल कुर्सी मिलती है कोई चीज मिलती है, तो छूटती है, तो परेशानी होती है तो सौ साल जो राज्य फिर मरूंगा तो कितनी परेशानी होगी कितनी आसक्ति मिलेगी छह बारह महीने वाला मित्र टूटता है तब दुख होता है छह बारह महीने वाली कोई पोस्ट मिलती और छूट जाती तभी दुख होता है तो जब सा सौ साल भोगूंगा तभी भी छूटेगी तो फिर तो दुख भोगना पड़ेगा इसलिए हमको तो ब्रह्म ज्ञान तो होता कि एक बार पाले तो फिर कभी दुख होगा ही नहीं तो बोले तो आश्चर्य आश्चर्यकारक है ब्रह्म ज्ञान इसको मत पूछो और कुछ पूछ लो बोले आश्चर्य आश्चर्यकारक है आप जैसे वक्ता आए और मेरे जैसा शोता इतना तुम दे रहे सबको मैं तुच्छ मानता हूं तो मेरे जैसा श्रोता और आप जैसा महापुरुष मिले तो ब्रह्म ज्ञान ही तुम तो मिले और क्या चाहिए तो यह हम प्रसन्न हुए और नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया ये वो चीज है ये ब्रह्म ज्ञान सच्चाई से ईश्वर को ही पाना है ये पक्का करें, रोज दृढ़ संकल्प करें कि पाना है तो ब्रह्म ज्ञान ही पाना है पाना है तो ऐसा पाए कि फिर कभी पतन न पाएं तो ऐसा पाएं कि दोबारा माँ के घर में न लटके पाएं तो ऐसा पाएं कि कभी कोई पतन ना हो ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद कभी पतन नहीं होता कोई पाप उसे गिरा नहीं सकता और कोई पुण्य उसको ऊपर नहीं उठा सकता वैसी जगह पर उसका अनुभव होता है महापुरुष का कृष्ण की वाहवा हो रही तभी भी कृष्ण वही है और कृष्ण को तीर लगा शरीर छोड़ रहे तभी भी कृष्ण वही है आत्मा में यह सब ब्रह्म ज्ञान है रोता है चीखता हुआ आदमी शरीर हाई हाई करके शरीर छोड़ता है ज्ञानी तभी भी अंदर में उसको वही शांति है और ये कठिन भी नहीं केवल इसकी प्यास जग जाए अपने घर की चीजें दूसरा जो कुछ मिलेगा सब छूट जाएगा चाहे नौकरी मिली प्रमोशन मिला ये मिला वो मिला सब छोड़ के ही मरना पड़ेगा कितना भी पैसा मिल जाए कितना भी कुछ मिल जाए जैसे बच्चा है ना लाली लॉलीपॉप चॉकलेट ये चीजें भाग के अपने को भागशाली मान लेता है कोई नूर को छोड़ देगा हीरे मोती को छोड़ देगा ऐसे ही आजकल के मनुष्य बेचारे हाथ हीरे को छोड़ देते हो संसार की थोड़ी थोड़ी बातों में अपना जीवन बलि कर देते बलिदान देते सारी जिंदगी का बुद्धि का वो ईट चूना लोहा लकड़ मकान दुकानों सी को सोचने संभालने में पूरी जिंदगी खत्म कर देते साथ में तो कुछ चलता भी नहीं न मकान चलता है न सोना गहना चलता है न मित्र चल बोले मैं नाम कर जाऊंगा तो मिथ्या तेरा शरीर उसका नाम भी रखा हुआ तो मिथ्या है पैदा होने के बाद दो नाम रखा था मोहन भाई गणेश भाई मोहन लाल वाणी पलाना आडवाणी आशाराम जयचंद रायचंद जन्ना ये सब नाम तो शरीर के रखे हुए ना जन्मने के बाद ही तो रखे हैं शरीर मिथ्या तो नाम भी तो मिथ्या है अपने को तो जानना चाहिए ना रोज खाना खाते हैं पहले के कण नष्ट होते नए कण बनते हैं और हम बोलते मैं मैं असली मैं क्या है असली मैं तो सारी नहीं है असली मैं को जानू उसको तीन मिनट के लिए जान ले दोबारा फिर माता के गर्भ में ऊंधा नहीं लटकना पड़ेगा कोई संदेह नहीं रहेगा उस परमात्मा को तीन मिनट के लिए ठीक से जान लेते कृष्ण को ईसा को राम को कबीर को सबको दस बार देख ले फिर भी यात्रा अधूरी है लेकिन कृष्ण राम ईसा ये वो जिससे है सारा जगत जिससे उस परमेश्वर को तीन मिनट के लिए देख ले बस फिर तू और परमेश्वर तू और आत्मा दो नहीं रहोगे तीन मिनट के लिए ठीक से शुद्ध ज्ञान हो जाए ये गुलाब का फूल है तुम तीन मिनट हो गया तीन सेकंड के लिए इसका पूरा ज्ञान मिल जाए तो गुलाब का फूल हम छुपा दे तभी भी इसका ज्ञान हम छीन नहीं सकते इसकी तुम्हें तो विस्मृति हो सकती है आदर्शन हो सकता है लेकिन इस गुलाब का अज्ञान नहीं होगा इस फूल ऐसे परमात्मा गुलाब तो नष्ट हो जाता है परमात्मा थोड़े नष्ट होता है एक बार परमात्मा का ज्ञान हो जाए फिर उसका अज्ञान नहीं होता विस्मृति में जरा विक्षेप हो जाएगा तुरंत तो तो स्मृति करेगा मन दुखी होगा तो स्मृति तो करेगा उसी एक बार जो पूरा सुख मिल गया फिर व्यवहार में तो कभी भी स्मृति हो जाएगी तो दुख आएगा तुरंत मन उधर चला जाएगा एक बार जो पूरा सुख मिल गया फिर व्यवहार में तो कभी भी सुमृति हो जाएगी तो दुख आएगा तुरंत मन उधर चला जाएगा दुख तो मन को पसंद नहीं है ना जहां दुख नहीं मिलता वहां पहुंच जाएगा जैसे जंगल में आग लगती है तो चतुर प्राणी है उनको पता है कि कहाँ है तालाब नदी कहाँ है वहीं पहुंच जाते और बार बार आग लगती हो तो वो बार बार तालाव में जाने की उनकी हैबिट हो जाती ऐसे संसार में तो बार बार दुख आता है बार बार प्रॉब्लम होते तो ज्ञानी का मन बार बार परमात्मा में ऑटोमेटिक जाता है इसीलिए वो सदा मोहज में रहते और अज्ञानी बेचारे सदा सिर कूटते रहते इतना मिल गया तो और पाने की इच्छा और मिला है तो चला ना जाए अरे जो मिला है वो तो जाएगा ही जो चीज मिलती है वो तो छूटने के लिए मिलती है ऐसी कौन सी चीज है जो मिले और जाए नहीं कोई दो दिन में जाए कोई दो साल में जाए कोई ही पचास साल में जाए लेकिन छूटेगी राजा हो रंग को दूसरे को फूंक मार के उठाने की शक्ति रखता हो ऐसे पीर पैगम्बर फकीर सबको सब कुछ सब छोड़ने का एक दिन आ ही जाता है ऐसा कोई माइकल लाल नहीं जिसको सर्वस्व छोड़ने की फर्ज ना पड़ी हो जब सर्वस्व छोड़े बलात् तो सर्वस्व जिसका है उसको जान लो फिर छूटे तो क्या रहे तो क्या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 जीव को जरा चक के सुख दिला दिया मन और बुद्धि को जरा वाह का सुख दिला दिया लेकिन मन बुद्धि भी तो प्रकृति की है जब वाह का सुख में सुखी है तो निंदा में तो दुखी होगा बिचारा। वही सुख दुखी थप्पड़े खानी पड़ेगी वाह भी स्वप्न तो निंदा भी स्वप्न आंख भी स्वप्न तो नाक भी स्वप्न तो शरीर भी स्वप्न जगत भी स्वप्न और सबका आधार चैतन्य परमात्मा अपना बस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 अंतरात्मा के सुख का फल नहीं मिले आत्म शांति की छाया नहीं मिले वो चाहे बड़े बड़े लंबे लंबे थम्बे हों तो किस काम के जैसे जिनके संग से आत्म सुख नहीं मिलता ऐसे दिखने वाले पवित्र यज्ञ याग भी सकाम भाव से करने वालों की संगति नहीं करते। अश्वेघ शस्त्राणी हजार अश्वमेघ यज्ञ करें बाजपे शतानी चैकड़ों बाजपे यज्ञ करो शुक्र शास्त्रम कथायाचर कला नाहरती षोड़श हजार अश्वमय यज्ञ करे सैकड़ों बाज पे यज्ञ करे फिर भी सुखदेव ज्ञानी है शुक्र शास्त्रों की कथा के आगे वो सोलानी भी नहीं मतलब छ पर्सन भी नहीं बाज पे यज्ञ सहस्त्र अश्वमय सैकड़ों बाज पे यज्ञ आत्मज्ञान की कथा के सत्संग के आगे कला नाहती सो इसमें सोलमा हिस्सा भी नहीं छः परसेंट भी नहीं वैसा ज्ञान है सत्संग का पुण्य इतना पावरफुल है यज्ञ करने बैठो तो इतना थोड़े आनंद और शांति आएगा तो धुआं मिलेगा उस समय सूत जी के चरणों में बैठकर शन सौनक ऋषि ने कथा सुनी बाद में कहते हैं कि हम तो यज्ञ करते करते धुआं से हमारा तो हृदय काला हो गया नाक भी काली हो गई मुनिश्वर तुम्हारे हैं, चरणों में सत्संग सुनने से हमारा हृदय उज्जवल हुआ ऊंचा हुआ धुआं चाटते चाटते हम तो थक गए लेकिन सत्संग से हरि रस पाया हमें ये तो सब देखते कितना रस मिलता है अगर रस नहीं मिलता तो अपना सोफा छोड़ के आते क्या पंखा आराम से खाना पीना ये फ्रीज ये सब छोड़ के इधर बैठते मिट्टी में तो लाभ होता है तभी बैठते पुण्य हो रहा है लाभ हो रहा है ज्ञान मिल रहा है हम तो क्या बड़े बड़े राज्य राजा महाराजे राजपाट छोड़ कर गुरुओं के द्वार पे जाते झाड़ू लगाते सेवा करते गुरु की कृपा पाते बोलते शत्रुघ्न की पत्नी बापू के आगे मांस छोड़ दिया अरे दूसरे दिन शत्रुघ्न भी आ गया दिल्ली से भागता भागता बापू के आगे वचन किया कि अब से मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा शत्रुघ्न तो बापू की बड़ी सराहना लिख रहा है अखबारों में आ रहा है शत्रुघ्न ये शत्रुघ्न आ गया बापू के पास तो क्या बड़ी बात है इंद्रदेव भी ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में मत्था टेकते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 अभी क्या वो तो सोपना जन्माष्टमी उत्सव स्वपना जिस दिन नहीं आए थे कि बाप हो बाप हो अभी देखो तो वो दिन स्वप्न अभी आठ दिन के बाद देखना सब ये स्वप्न ये सब संसार स्वपना है इसमें आसक्ति क्या करना सब छोड़ छोड़ के तो मरने वाले तो आसक्ति किसकी बेमानी के सु आए हैं क्यों अज्ञानता के करते दुखी होते सब एक दूसरे को ठग के सुखी होना चाहते सब ठग दुखी एक दूसरे को उल्लू बना के सुखी होना दुखी सुख कहाँ हैं भूल गए उल्टा ज्ञान बढ़ गया असली ज्ञान दबता गया नारायण हरि नारायण लोक चौदा चरत देखत माही बिकरत देखत माही एक तो सादगी और संत तो साधगी संतजन जन सुख संतों के माही सुख संतो के माही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 रेडियो रेडियो पर जाके संगीत नहीं सीखा जा सकता है संगीतज्ञ के पास संगीत सीखा है ऐसे किताब पढ़ के अथवा अकेले मनमाना करके ये प्यालियाँ नहीं मिलती हैं वो फुल्का भी अकेले में मन में जाके फुलका पकाना थोड़े सीखते माँ के आगे बैठ के सासू के बहू के आगे एक दूसरों के आगे बैठ के फुलका पकाना सीखना पड़ता है फूल का बहनाना भी किसी से सीखना पड़ता है शायद जो कार्य संसार को गुरु बिन होत तो ना हरि तो गुरु बिन्न ले समझ ले मन माये तो गुरु के ज्ञान को अपना अनुभव बनाना चाहिए हाँ पूरा करो हे राम जी फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख प्राप्त नहीं होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है नया देख ले फूलों के बगीचे हो पूनम की रात हो सोने की खाट हो रेशम की नवार हो कालिंग बिछा हो अतरों की चदरिया हो पुष्पों की और अप्सरा आकर गले लगे हैं चरणों में पड़े तभी भी वो निर्भय सुख नहीं मिलता जो संतों के चरणों में बैठने से निर्भय सुख मिलता ज्ञान मनो का संग करते करते हृदय शुद्ध होता है फिर अंतरात्मा का सुख प्रकट हो जाता है फिर बाहर के सुख की परवाह नहीं बाहर का सुख तो घसीट के आ जाता है जैसे पाला हुआ कुत्ता पीछे पीछे चलता है ऐसे ही बाहर का सुख सुविधा ज्ञानी के पीछे पीछे चलता अज्ञानी तो सुख सुविधा के पीछे भागता है उसको बेचारे को मिलती भी नहीं अब मिलती तो डरता रहता डर चल <laughs> yeah, yeah. ही तो लात मार देता है जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपत की तरह वह संसार समुद्र को लांग जाता है इच्छा वासना निवृत्त हुई तो जैसे गाय को खुर को लांगने में क्या दे रहा? ऐसे संसार के जन्म मरण को लांग जाता है वो मुक्त हो जाता है संसार के भोगों की वासना रहती तभी तक दुखी रहता है नो डिजायर नो प्रॉब्लम सम डिजायर सम प्रॉब्लम मोर डिजायर मोर प्रॉब्लम टू मच डिजायर टू मच प्रॉब्लम मैनी डिजायर मेनी प्रॉब्लम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 परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है उसको आत्मसंतोष है वो ईश्वर है धनी है लेकिन अबासना है तो कंगाल है और निर्धन है और आत्मसंतोष है तो तो ईश्वर है यार को हमने जा बजा देखा कहीं बंदा देखा तो कहीं खुदा देखा कहीं आयने खिल खिलाते देखा Every man is God, but playing एवरी मैन इज गॉड बीमैन लेकिन सब पागलपन का खेल खेल रहे है अपन लोग hmm. राम जी यदि अमृत चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है जब परम रसायन है सब अमृतो का अमृत है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 ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी की मत ब्रह्म ज्ञानी जाने ऐसी उनकी मति होती है प्रवृत्ति तो भिन्न भिन्न लेकिन पर परमात्मा में स्थित मती अद्वैती होती है तो ऐसे पुरुष होते हैं, देखने में तो दो हाथ पैर वाले मनुष्य लगते हैं, लेकिन आकाश की पहले पार चांद सितारों से भी पार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 अपने जैसा मनुष्य जानेगा तो अपने को भी मनुष्य के मांस के शरीर में भी फंसाए रखेगा इसलिए ज्ञानवान कैसे होते हैं वो योग वशिष्ठ में राम जी को वशिष्ठ बताए ऐसा ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है हाँ जी फिराग द्वेष मिट जाते संगति की जय साध की आठों पहर आनंद संगन न की जय मूड संगति बुरी अनाड़ी की आठों पहच संगति की जय साधकी मनवा शीतल होए और को शीतल करे आप शीतल होए ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात कदे से कदम मिले कदा मेले करी तारी, तारी तारी जिनको संतों के लिए श्रद्धा नहीं है ऐसे श्रद्धाहीन व्यक्ति भक्ति भावहीन व्यक्ति ये संतों के वचन के अधिकारी नहीं होते संतों के वचन के अधिकारी भी कोई कोई भागशाली होते हैं जैसे रत्नों से समुद्र संपन्न है वशिष्ठ कहते हैं ऐसे गुणों से मैं संपन्न हूँ जप तप स्वाध्याय संयम जो शिष्य को करना चाहिए वो तुम करते हो और आत्मा परमात्मा का अभिन्न ज्ञान माधुर्य कारुणा शांत तिथिक्षस्व साधुनाम साधुभूषण हु, मैं हूँ मैं साधु नाम साधुभूषण हूँ जो मेरे जैसे समुद्र रत्नों से भरपूर है ऐसे ए, राम जी मैं गुणों से भरपूर वैसा ऐसा वशिष्ठ जी कहते फिर भी आत्मश्लाघा का दोष नहीं माना जाता है क्योंकि वे तो निर्दोष ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है ब्रह्म सदा निर्लेपा जैसे जल बच्च कमल अलेपा ब्रह्मज्ञानी कपोजन ज्ञान और ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी मत कुन बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी दी कत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वागी पावई ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ओ ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ऐसे परमेश्वर स्वरूप में जगे हुए पुरुष को कोई कोई साधक जाने निगुरा क्या पहचाने उसके समान दुनिया में कोई दुख नहीं नरकों के दुख तो हैं लेकिन माता के गर्भों के भी दुख हैं। गर्भ नहीं मिला तो नाली में बहने के भी दुख हैं। गर्भ मिला तो ऊंधे लटकने के दुख हैं। फिर जन्मा तो जन्म का दुख है बचपन का दुख है सारी जिंदगी रखा कमाया छोड़ के मर जाता वो भी दुख है इस जीव को बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं अज्ञानता के कारण इसलिए अपने आत्मज्ञान को पाले में जान दुख की दाल नहीं गलती वहाँ अपना स्वरूप है उसी का चिंतन करे उसी का स्मरण करे उसमय हो जाए कल्याण हो जाए मंग्यान की कथा मिलती है खाने पीने को नहीं भी मिले तो हाथ में ठीकरा लेकर बर्तन ना मिले तो हाथ में ठीकरा लेकर चाह नाल के घर की भिक्षा ले भी खाएँ और ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में बैठा रहे अन्य ऐश्वर्य राजपाट तो एक दिन छोड़ के मारेगा जन्मेगा और ब्रह्मज्ञानी के यहाँ थोड़ा कष्ट सह के भी रहेगा तो भी अमर पद की प्राप्ति कर लेगा। प्रमाद मौत से भी खतरनाक है आत्मा का ज्ञान जीव को दीन करता है दुखी करता है जो संसार के खान पान में तू लगा है आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं करता जब तप नहीं करता उसको मेढक समझो जैसे मेढक दलदल में पड़ा होता है ऐसे वो मूर्ख संसार के तू तू में -मे खान पान के विषय विकारों में दलदल दल में पड़ा है इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है ओम शांति शांति यहाँ आग लगे और पेट्रोल पंप का फुवारा लगा दे <laughs> एक तो लगी आग कपड़ों में और फिर पेट्रोल पंप से भाई जरा फुहारा मार दे आग बुझाने के लिए आग बुझेगी क्या वो तो एकदम पकड़ लेगी ऐसे ही अज्ञानी आदमी संसार की वस्तुएं पा कर दुख मिटाना चाहते दुख तो बढ़ते ही रहते टेंशन बढ़ते ही रहते तनाव बढ़ते रहते आसक्ति बढ़ती रहती है जंगल में झोंपड़ी हो और झोंपड़ी में लगे आग तो तिनकों की शया पे जाके शयन करे तो कैसा रहे ऐसे ही है सब कर कर कर कितने पढ़े लिखे ये वो आखिर देखो तो दुखी दुख है सब छोड़ के मर गए बस बस जला दिया हड्डियाँ गिर गई खोपड़ी फटी जामेला जितना भी खोपड़ी में भरा आग लगा समाप्त जगत का ज्ञान पेट भरने के लिए पाया ब्रह्म ज्ञान नहीं पाया तो सारा चट हो गया मामला एक दो नहीं सारा संसार इसी में घसीटा जा रहा है असली बात तो कभी कभी मिलती है जरा सी बाकी तो बस तुम अच्छे काम करो अच्छे काम करे तो आखिर कब तक अच्छे काम करने वाला हम कौन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 कितना भी विकट हो रास्ता मिल जाता है इसलिए विचार का आश्रय लेना चाहिए श्रद्धा तो चाहिए लेकिन श्रद्धा के साथ थोड़ा ज्ञान भी रखना चाहिए संयम भी रखना चाहिए श्रद्धा और विचार दोनों साथ में जिसने विचार का आश्रय लिया है विचार उसका परम मित्र है विचार मतलब ज्ञान ज्ञान के आश्रय से चलें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 जो लोग विफल होते हैं उनके पास क्या है कि कोई किसी विधाता ने भाग्य पर नहीं लिखा है कि विफलता क्या करें मेरा भाग्य ऐसा है मैं विफल होता हूं नहीं उसके विचार करने का टैक्ट नहीं है इसीलिए विफल होते हैं निर्णय शक्ति नहीं निर्णय नहीं लेते अपने को कोसते रहते होगा कि नहीं होगा अभी एक माई हमारे पति का काम होगा कि नहीं होगा अब पूछने का ढंग ही ऐसा है कि होगा कि नहीं होगा हो हो ऐसा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 ऐसा दृढ़ विचारवान आदमी सब कुछ कर सकता है इतिहास किसकी सराहना करता है मुट्ठी भर दृढ़ संकल्प वालों विचार वालों की तो प्रशंसा कर रहा है इतिहास इतिहास में किन पुरुषों की बातें आती जो विचारवान है दृढ़ता से करते कार्य विवेकानंद जैसा धर्मधुरंधर रमण जैसा त्यागी और रामतीर्थ जैसा मस्त और नानक जैसा लोक संग्रह करने वाला संत ये भी तो विचार के बल से हुए बुद्ध जैसा करुणा और महावीर जैसा अहिंसक ये भी तो विचार की उपज है राजचंद्र जैसा तपस्वी और गांधी जी जैसा अहिंसावत ये जैस भी विचार की उपज है गांधी जी ने एक विचार रखा कि अंग्रेज भारत छोड़ो उस समय लोग उनको पागल कहने लगे मिस्टर मोहनलाल स्क्रैक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 तो एक दो प्रकार का विचार होता है, तो है एक संसारी ढंग का विचार होता है खाने पीने का दूसरा भगवान को पाने का विचार होता है आत्मज्ञान का विचार यहाँ आत्मज्ञान की बात है अब तो तुम्हें कोई भारत आज़ाद कराना नहीं है महात्मा गांधी की नकल तो करना नहीं है अभी विचार करो कि ये मिल गया तो क्या वो मिल गया तो क्या आखिर क्या भोग भोग की आसक्ति छोड़ो विचार से और साक्षी पाने परमात्मा को पाने का विचार दृढ़ करो परमात्मा पालेगा भोग दास बन के तुम्हारे पीछे घूमते फिरेंगे धक्के दा, धक्के खाते फिरेंगे भोग संसार की चीजें तो तुम्हारे इर्द गिर्द धक्के खाती फिरेगी तुम्हारी रहमत हो तो स्वीकार कर लो नहीं तो छड्डो वो बुल्कड़ पत्ती वाली बात तो जानते हैं छड्डो गल विचार से ही सब काम होता है जो बिना भी विचारे करता है बिना भी विचारे निर्णय भी कर लेता है तो दुखी होता है बिना विचारे तब करता है तो दुखी होता है विचार के तप कर बिना विचारे लमसम संदान दे दिया तो ठग लोग उसको लूट लेते दान भी ठीक जगह पे देना चाहिए उसका फल क्या परिणाम में लोगों का ईश्वर के मार्ग का कुछ फल होता है तो ठीक है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 हे राम जी, जैसे बालक अविचार से अपनी परछाई को वैताल कल्प के भय पाता है अविचार से अपनी परछाई को वैताल समझ के डरता है अथवा अविचार से अग्नि को अच्छा समझ के पकड़ता है तो फिर रोता है ऐसे अविचार से तुच्छ भोगों में फंसता है अविचार से विचार नहीं अपने आत्मा का आदर नहीं करता दुखी होता है